आध्यात्मरामण युद्धकांड दशम सर्ग श्रीमहादेवाच सभीचार्य सध्ये राक्षसै सह मंत्रि निर्जय वशिष्टास्त राक्षस राघव शलभशलभु प्रज्वल्त इवानलम् तथो रामे ना सर्वे ते राक्षसाजी श्री महादेव जी बोले हे पार्वती फिर रावण सभा में अपने राक्षस मंत्रियों के साथ विचार कर पतंग जिस प्रकार अन्य पतंगों के साथ प्रज्वलित अग्नि पर गिरता है उसी प्रकार बचे कुछ राक्षसों को लेकर रघुनाथ जी के पास चला किंतु श्री रामचंद्र जी ने उन समस्त राक्षसों को युद्ध में मार डाला स्वयं रामेण राण निस्तीक्षसि व्यथित्वरिता लंका प्रवेश और स्वयं रावण भी हृदय में भगवान राम का तीक्माण लगने से व्याकुल हो तुरंत लंका में लौट गया दृष्टि राम से बहुश पौरस चाप्य म रावणों मारुते व शीघ्र शुक्रां कम जय भगवान राम और हनुमान जी के बहुत से अतिमानुष पौरुष देखकर रावण अतिशीघ्रता से शुक्राचार्य जी के पास गया नमस्कृत्य दसग्रीव शुक्रम प्राजलिभ्रवेश भगवन राघवे लम लंकाराक्षसूथ पै और उन्हें नमस्कार कर वह हाथ जोड़कर कहने लगा भगवन, राम ने समस्त राक्षस यूथपो के सहित लंकापुरी नष्ट कर दी और जितने बड़े बड़े दैत्य और मेरे बंधु बांधव थे वे सभी मार डाले आप जैसे सदगुरु के रहते हमें यह महान दुख क्यों देखना पड़ा ये विज्ञापितो दैत्य गुरु गुरुप्राहदसाननम होम कुरु प्रयत्न नहसीन अति यदि विघ्नो लचेद मे तोमानलोत्थि महान रथ से बाहा चापतूरसा तम भविष्यंत तैर्युक्त भविष्य रावण के इस प्रकार प्रार्थना करने पर दैत्य गुरु शुक्राचार्य जी ने उनसे कहा हे दसानंद तुम जैसे हो सके वैसे ही किसी एकांत देश में हवन करो यदि तुम्हारे हवन में कोई विघ्न न हुआ तो होमा से एक बहुत बड़ा रथ घोड़े धनुष तर्कस और बाण उत्पन्न होंगे उन्हें पाकर तुम अजय हो जाओगे गृहाण मंत्राता गोम मं कुरु ध्रुतुक्तरि गवणो राक्षप गुहां पाताल सजशं मंदिर स्वेचकार लंका द्वारकपाटा दे बद्धा सर्वत्न यत्नतः शुक्राचार्य के इस प्रकार कहने पर राक्षस राज रावण ने तुरंत ही जाकर अपने महल में एक पाताल के समान गंभीर गुहा तैयार कराई और बड़ी सावधानी से लंका के सब द्वारों के फाटक आदि बंद करा दिए होमद्रव्याण सम्पाद्यन युक्तान्याचारिके गुहां प्रवश्य चेकांते मौन होम प्रचक्रमे तथा शास्त्रों में अभिचार कर्मों की जो जो हवन सामग्रियां बताई गई हैं वे सब एकत्रित की और गुहा में घुसकर एकांत में पूर्वक होम करने लगा उत्थितम धूममालोक्य महात राजय दर्शायास होम धूम भयाकु तब रावण के छोटे भाई विभीषण ने बड़ा भारी धुआं उठते देख अति भयभीत हो उसे श्री रामचंद्र जी को दिखलाया परम राम दशग्रीवो होम कर्तुम समारभत यदि होम समाप्त स तदा ष्य और कहा हे राम देखिए दस शीष ने हवन करना आरंभ किया है यदि यह हवन निर्विघ्न समाप्त हो गया तो वह अजय हो जाएगा अतो विघ्नाय होम से प्रेषयासो हरीश्वरा सुग्रीव सम्बते संबांगदम कपिम अनवत प्रमुखान वीरान आदिदेश महाबला प्राकार लंघय्वा ते रावण मंदिरम अतः इसमें विघ्न डालने के लिए शीघ्र ही बानर सेनापतियों को भेजिए तब रघुनाथ जी ने अच्छा कहकर सुग्रीव की सम्मति से कपिवर अंगद और हनुमान आदि महाभलवान वानर वीरों को आज्ञा दी वे सब नगर के परकोटे को लांघकर रावण के महल पर पहुँचे दस कोटि प्लवंगाण गत्वा मंदिर रक्षकान चूर्णया मास गजा हनन क्षणा इन दस करोड़ बानरों में वहाँ पहुँच कर महल के द्वारपालों को चूर्ण कर डाला और एक क्षण में ही बहुत से घोड़ों तथा हाथियों का संहार कर दिया ततचाभ प्रभाते हस्त संज्ञया भीषण से भार्सा होमस्थान असूचयत गुहा पिधान पापाण अंगद पादपट्टन चूर्ण महात प्रवेश महागुहा इस प्रकार लंका में रात भर बड़ा भारी कोलाहल मचाता प्रातः काल होते ही विभीषण की भार्या शर्मा ने हाथ से संकेत से होम स्थान बतला दिया गुहा को ढकने के लिए उसके मुख पर रखे हुए पत्थर को महापराक्रमी अंगद पैर की ठोकर से चूर चूर कर इस महाकंदरा में घुस गए दृश्वादसार मिड़िताक्षाशनम तथा सर्वे वाढ़ाब सुद्रुत त्र कोहल चक्रोत्ताड़चकान्न समंततः वहा उन्होंने रावण को नेत्र दिन आसन लगाए बैठे देखा। जी की आज्ञा से समस्त तुरंत उस गुहा में घुस गए गुहा में घुसकर वे सेवकों को पीटने और बड़ा भारी कोड़ाहर करने लगे तथा जहा तहाँ रखी हुई यज्ञ सामग्री को उन्होंने हवन कुंड में डाल दिया ध्रुव्य हस्ताच रावणस्था दृशा तेन संग्रणीराग्रणी हनुमजी ने अतिरोष पूर्वक बलात्कार से रावण के हाथ से सुवा छीनकर उसी से उस पर आघात किया घ्रंथि दिन द कामस्तः जहो रावणो ध्यान तो वानरगण रावण पर इधर उधर से दांतों और लकड़ियों से प्रहार कर रहे थे किंतु उसने विजय की कामना से इस प्रकार आहत होने पर भी अपना ध्यान नहीं छोड़ा प्रविश्यात अन्ंगद वेगवत्तर सामनयत के धिवा मंदोदरी शुभा रावण सेलपंती मनाथवत विदारांगदस्तुक रत्न भूषित तब अत्यंत वेगवान्ंगद जी अंतपुर में जाकर तुरंत ही शुभलक्षणा मंदोदरी को चोटी पकड़कर ले आए और रावण के सामने ही उन्होंने अनाथ के समान बिलाप करती हुई मंदोदरी की रत्नजटित कंजुकी चोली फाड़ डाली मुक्ता, मुक्ता पतिता मुक्ता पति समाद्न संचय श्रोणिसूत्र निपतित त्रुटित रत्न चित्रित कटिप्रदेशा विश्रस्ता दिव पश्यतः। भूषणाली चसरवाली पतिताली समत उसके मोती टूट टूट कर रत्न समूह के सहित सब और बिखर गए इसी प्रकार मंदोदरी की रत्न रत्नजटित करधनी भी टूट कर पृथ्वी पर गिर पड़ी रावण के देखते देखते ही उसके अधोवस्त्र का बंधन ढीला पड़कर कटी प्रदेश से खिसक गया और समस्त आभूषण जहां तहाँ गिर गए देवगंधर्वकन्या निहिताशिष्ट प्लभंग मंदोदरीथ रावणस्याग्रत ऐसे ही अन्यान्य वानरगण भी कुतूहलवश देव और गंधर्व आदि की कन्याओं को जो रावण की पत्नियाँ थी पकड़ लाए तब मंदोदरी रावण के सामने अत्यंत विलाप करने लगी करुणं करुण दीना जगार निर्लज्जोशी परैरव केश्यते भार् तव पुता किं जुहोषि न लज्जते हमते पश्यतो यपैश मर्तव्य जीविता मरण वरम हा मेघनादे महता क्लिश्यते वत और अति दीन होकर रावण से कहने लगी अहो तुम बड़े निर्लज हो तुम्हारे सामने ही शत्रुगण तुम्हारी भार्य को चोटी पकड़कर खींच रहे हैं और फिर भी तुम हवन कर रहे हो क्या तुम्हें लज्जा नहीं आती जिसकी भार्या को उसी के सामने पापी शत्रुगण मारते हों, उसे तो वही मर जाना चाहिए उसके जीने से तो मरना ही अच्छा है हाँ मेघनाथ आज तेरी माता बानरों के हाथों में पड़ क्लेश तो ये भार्या लज्जा संतक्ता बेटा तेरे जीते रहने पर मुझे यह दुख क्यों देखना पड़ता मेरे पति ने तो अपना जीवन बचाने के लिए अपने स्त्री और लज्जा से भी मुंह मोड़ लिया है श्रुवा तद्देवी तम राज मंदोदरियासानन उत्तौमादा तज्देवी मिति ब्रुवन् जघानांगदमग्रह कटिदेशेद तदों तदो यु सर्वे विधंसवनमत पारं राम पार्श्वपागम्य सर्वे प्रहर्षिता मंदोदरी का यह विलाप सुनकर राक्षस राज रावण हाथ में खड्ग लेकर अरे देवी को छोड़ो जो कहते हुए हुआ उठा रावण ने उठते ही अंगद जी के कमर में प्रहार किया तब समस्त मान उसका महायज्ञ विध्वंस कर वहां से चल दिए और सबके सब अति प्रसन्न हो रघुनाथ जी के पास आ उपस्थित हुए